माँ की बातें स्वामी ईशानंद काली मामा हम लोगों को डांटते हुए बोले तुम लोग इस आधी पानी में दीदी को लेने कैसे चले आए माँ मंद मस मंद हंस रही थी राजेंद्र दादा ने कहा हमारी क्या भी है जो माँ को ले जाएं या उनकी सेवा कर सकें आज पालकी लेकर आएंगे कहा था इसीलिए ले आए हैं इस पर माँ हंसते हुए बोली तुम लोग अपनी बात रख सकते हो और क्या मैं नहीं रख सकती अकेली ही पालकी में जाऊँगी मुझे ले चलो ये लोग सब बाद में जाएंगे तब हम लोग हार कर बोले नहीं माँ ऐसा भी भला क्या हो सकता है इस आंधी पानी में कोई घर से निकल तक नहीं पा रहा है और ऐसे में भींगते हुए ले जाकर क्या आपको बीमार होने देंगे तब काली मामा और माँ दोनों खूब हंसने लगे हम लोग पालकी लेकर आश्रम में वापस लौट आए परंतु माँ के उसके बाद ही अस्वस्थ हो जाने के कारण कई महीने बाद वे पड़ा आई एक दिन लगभग 11 बजे जगदम्बा आश्रम में जाने पर मैंने देखा कि वहाँ महिलाएं काफ़ी व्यग्र हो उठी हैं केदार बाबू की माँ धीरे धीरे कह रही थी माँ को भाव समाधि हुई है ठाकुर इतना ही कहकर वे अचेत हो गई हैं महिलाएँ उनके सिर और आँखों पर पानी छिड़कने लगीं थोड़ी देर बाद माँ के सामान्य अवस्था में आ जाने पर नवनी दीदी ने पूछा बुआ ऐसा क्यों हुआ माँ बोली कहाँ क्या हुआ वह कुछ भी नहीं था तुम्हारी सुई में धागा पिरोते समय सिर में चक्कर सा आ गया था माँ की यह बात सुनकर किसी ने और कुछ नहीं कहा बाद में उद्बोधन में अपनी अंतिम बीमारी के समय माँ ने भाव समाधि की इस घटना को मुझे स्पष्ट रूप से बताया था उस दिन डेढ़ दो बजे उनका बुखार चढ़ता जा रहा था मैं रोज़ की भांति उनके बिस्तर के एक किनारे बैठकर उन्हें हवा कर रहा था और मस्तक पर गीला हाथ फेर रहा था माँ मेरी पीठ और छाती पर हाथ फेरती हुई मुंह की ओर देखते हुए कहने लगी मैं समझ रही हूँ कि यह शरीर चले जाने पर तुम लोगों को बड़ा कष्ट होगा मैंने कहा माँ आप ऐसी बातें क्यों कहती हो दवाई से भी जब कोई खास लाभ नहीं हो रहा है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 धूप बड़ी तेज थी चारों ओर धू धू कर रहा था मैंने देखा कि ठाकुर सदर दरवाजे से आकर ठंडे बरामदे में बैठ कर सो गए यह देखकर मैं पूर्वक अपना आँचल बिछाने गई बिछाते समय जान न जाने कैसी अवस्था हो गई केदार की माँ आदि सब शोर गुल मचाने लगी इसीलिए मैंने उनसे कह दिया था कुछ भी नहीं था सुई में धागा डालते समय सिर में चक्कर सा आ गया था तुम लोगों का ख्याल करके क्या मैं शरीर के लिए बीच बीच में ठाकुर को बताती नहीं परंतु शरीर के लिए जब भी उनका स्मरण करती हूँ किसी हालत में उनका दर्शन नहीं होता लगता है कि वे नहीं चाहते कि यह शरीर रहे सरस स्वामी शारदानंद रहेगा बाद में कोयालपाड़ा लौट कर मैंने केदार महाराज की माँ से भी ठीक वैसा ही सुना माँ उन्हें भी उसी तरह की बातें कही थी एक दिन मैं दोपहर को दो बजे कोयालपाड़ा पहुँचा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 और छिलके सहित आलू मिलाकर दसेदार सब्ज़ी और आलू भात बनाया था पर अंदाज नहीं होने से आठ दस लोगों के लायक सब्ज़ी बन गई माँ सुनकर खूब हंसने लगी यही सब बातचीत हो रही थी कि आकाश में घने बादल छा गए माँ कहने लगी आह जरा वर्षा हो जाती तो धरती जुड़ा जाती कुछ देर बाद ही आंधी चलने लगी और ओले पड़ने लगे माँ ने आनंदित हो एक दो ओले मुँह में डाले किंतु उसी से ठंड लगकर उन्हें बुखार हो आया बाद में इसी बुखार ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया था एक दिन बिहारी महाराज और मैं उनके बिस्तर के दो छोरों पर बैठे हुए थे माँ हम लोगों की छाती और पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी यहाँ इतनी लड़कियां हैं पर किसी का शरीर ठंडा नहीं और लड़के होकर भी इनका शरीर कैसा ठंडा है आहा मेरा हाथ जुड़ा गया बुखार पड़ने पर मां पूजनी शरत महाराज की बड़ी याद करने लगी समाचार पाकर शरत महाराज डॉक्टर कांजीलाल आदि को लेकर आए और मां के बिस्तरे के निकट गए मां शरीर की जलन से छटपटाते हुए उनकी ओर हाथ बढ़ाने लगी यह देख पुज शरत महाराज अपने शरीर से कुर्ता उतारकर उनके बिस्तर पर बैठ गए मां उनकी पीठ पर हाथ फेरती हुई कहने लगी आह मेरी सारी देह शीतल हो गई शरद का शरीर मानो पत्थर है शरद महाराज ने कहा माँ देखिए हम लोग सब आ गए हैं अब आप जल्दी अच्छी हो जाइए माँ ने कहा हाँ बेटा कांजीलाल की दवाई देने से ही अच्छी हो जाऊँगी यह सुनकर शरद महाराज का चेहरा प्रफुल्लित हो उठा कुछ दिनों में ही बुखार दूर हो गया और माँ ने अन्न पथ्य ग्रहण किया शरत महाराज ने एक दिन माँ से कहा माँ इस बार अब आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा मैं आपको अपने साथ कलकत्ता ले जाऊंगा। माँ ने भी बिना किसी विशेष आपत्ति के कहा पर बेटा एक बार जयराम बाटी जाकर यात्रा बदल कर आना होगा शरद महाराज इस पर राजी हो गए और जयराम बाटी की यात्रा का मुहूर्त देखने लगे